किम लक्षण कतिभा ज सा बुद्धि का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार की कतिभा चा सर्वव्यवहार हित गुणों बुद्धि ज्ञान सकल व्यवहारों के कारणीभूता जो गुण है उस गुण का नाम बुद्धि है बुद्धि से कोई अंतकरण विशेष ना समझे आप इसलिए कह बुद्धि ज्ञानम सर्व व्यवहार का, का तात्पर्य क्या आप से क्या मतलब है यहां बोलना शब्द व्यवहार क्योंकि अर्थम बुद्धवाक्यम रचिए अर्थम शब्द रचना ऐसा भी अर्थम रचना। अर्थ को जैसे आपने सामने घड़ा रखा हुआ है इसको आपने देखा अब उस अर्थ अर्थ में उस वस्तु को जाना जानने को क्या बोलेंगे बोलेगा ऐसे व्यवहारी तो करेंगे शब्द ही तो बोलोगे और तीसरे का घटम है शब्दी बोल रहा है उसे सुनकर आप आने क्रिया करोगे क्रिया भी जो होती है शब्द व्यवहार पूर्वक ही होता है और जो सामान्य रूपेण किसी भी विषय को हम जानते हैं या कैसा पता चलता है कि आप अमुक विषय को जानते हैं, या अमुक विषय को नहीं जानते कि हमें कैसा पता चल जब हम प्रश्न पूछते हैं आप उस विषय के बारे में बोलोगे जवाब दोगे अब जवाब दिया तो समझूंगा इस अर्थ को ये जान, नहीं निकला जवाब तो समझूंगा इस विषय को ये नहीं जानता जान। मैंने ज्ञान आपके अंदर है घट विषय का ज्ञान आपके अंदर है तब जानूंगा जब आप घट विषय का शब्द व्यवहार करोगे घट क्या है आप जानते हैं आप उसका वर्णन करेंगे कई लोग सब सब जानते, सीधे बोल बड़े पुरुष जैसे हम जानते, क्या जानते हो सब तुम हैं? सब जानते हो ऐसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए जो तुम नहीं जानते उसका मतलब तो सब जानने कब हुआ हम आपको अच्छी तरह से जानते ऐसे बोलते <laughs> सब जब देखो कैसे लोगो महात्मा ने हमसे कहे हम आप ची से जानते क्या है क्या नहीं कैसे है अच्छा मैंने भी छोड़े बैठी थोड़ी देर मेरे पास तुमने ना मेरे को देखा कभी जी कभी साथ में नहीं रहा कुछ कुछ बात इधर क्या क्या सुन करके उल्टा सीधा आपने कल्पना कर लिया है और बोल रहे हो कि मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से जानते हो जिस माता पिता ने पैदा किया और इतने साल पाले वे नहीं जानते थे साधु बनेगा एक कब तो निकलेगा क्या होगा तो तुम क्या जानोगे चार दिन के मेहमान में सब जाने दुनिया ऐसा है जाने न जाने बोलने में तो चुप बोलना ही व्यवहार उस व्यवहार के प्रति उसे किंच ही इसे सर्व व्यवहार का मतलब सकल प्रकार के विशेष संबंधी शब्द व्यवहार के प्रति जो कारण होता गुण विशेष उसका नाम ज्ञान प्रकार देखिये पहले मूल्य में टालो साधा स्मृति अनुभव दो प्रकार की बुद्धि बुद्धि मन ज्ञान यहाँ बुद्धिशदिक बुद्धि नहीं समझना मन बुद्धि अहंकार चित्त तो चार है ना अंतपरण चतुष्ट है वो यहाँ बुद्धि नहीं है बुद्धिशदल में लिख दिया इसीलिए ज्ञान साधा स्मृतिर अनुभव एक का नाम स्मृति दूसरे का नाम आप देखिए बोधनी में व्यवहार है शब्द प्रयोग व्यवहार का मतलब क्या शब्द प्रयोग पदकृतिकार सर्वे ये व्यवहार आहार विहार आदि आहार विहार जो भी है सारा व्यवहार स्वतः हम जो कर रहे हैं तो जान के कर रहे नहीं तो करेगा लगता है आप स्वाभाविक से हो रहा है स्वाभाविक से कुछ नहीं होता जब पैदा होता है बच्चा कैसे रहता है अब उसको सिखाया जाता है चलना भी सिखाया गया ऐसे चलो उसको चलने का ज्ञान हुआ तब वो चलने लगा शुरू से तो चलने में डरता है पकड़ के चला जाता है उसके ज्ञान के बिना उचल नहीं आने का ज्ञान के ना खा नहीं सकता इसे तो खिलाया गया शुरू से आदत डाल दिया। ऐसा कोई चीज नहीं जिसका ज्ञान आपको साक्षात या परोक्ष में नहीं दिया गया हो और वो व्यवहार आप कर दे ऐसा कोई व्यवहार या तो साक्षात आपको प्राप्त हुआ या तो परोक्ष रूप में। आदमी तीन तरीके से सीखता है बताने पर कराया जाता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो सबसे मंद बुद्धि कहने पर ही करने की बुद्धि है अपने से पूछा कर कर सीखता है मतलब तो कराना पड़ता है तो करेगा तब सीखेगा दूसरा आदमी वो है जो सुन करके सीख लेते सुन लियां ऐसे किया थे कि तो वो तो, तो ऐसे ऐसे होता है तो समझ गया वो अपने आप कर तो थोड़ा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट तो देखा और समझा और कर दिया तो करके सीखना सुन के सीखना देख के सीखना करके सीखने वाला अवश्य रुकान करना कुछ बिगाड़ेगा तब सीखेगा जैसे आजकल के जो है जितने डॉक्टर इंजीनियर लोग हैं दो चार मरीज को मारेगी ना कोई डॉक्टर होता नहीं दो चार मकान गिरेगा तब वो बढ़िया इंजीनियर हो जाए तब जाएगा ना बिना बिगाड़े सीखता कोई करके सीखने वाले सीखता मोर वाले तो सुन के सीखा तो फिर भी ठीक है और देख के सीख लिया तो सबसे बड़ा समझदार आदमी है कहीं भी जाए कुछ भी देखा समझ ले कैसा हुआ होगा उसी हिसाब से अपना काम किया लोगों को सेवा बतानी पड़ती है आज लोगों नहीं तभी तभी अरे अपने आप समझो ना तुम जहाँ जी रहे हो तुम्हारा आचार्य क्या होना है क्या नहीं होना है कैसे होना है कहने पर अपने आप पर। देख के करो देखो क्या स्थिति है क्या जरूरी है करो हानि नहीं होना चाहिए आश्रम ऐसे उतरी अकल नहीं कहीं अक्ल होता तो साधु क्यूँ बनते अक्ल होता तो चला धंधा करता करोड़ कहीं और मौज मस्ती में रहता कहा धक्का नक्षत्र में रोटी खाते तो सर्वे व्यवहार ये आहार विहार आज ले लो अच्छा है जो न्याय करके व्यवहार है शब्द प्रयोग क्यों ज्ञान बिना शब्द प्रयोग असंभव ज्ञान के बिना एक शब्द भी व्यक्ति बोल नहीं सकता ज्ञानम बिना शब्द प्रयोग असंभव शब्द प्रयोग रूपम व्यवहार है तो तम ज्ञान इस शब्द प्रयोग जो व्यवहार है कारण ही बुध गुण विशेष का ज्ञान विभजी सा यहां भी पदकृत्य गड़बड़ छपा है उसको ठीक कर लीजिएगा पदकृत्य में ये बाद दंडा निवारणाय वाक्य जोड़ना पड़ेगा समय व्यवहारे की से पहले दंडा निवारणायणे थी दं, दंडाद व्यवहार आश्राम दो रूपा दिवारायाव्यवहारे थी रागे दिया का साधारण छपा है सव्यवहारे थी दंडाधि वारण के बाद है ना सर्व्यवहारे थी करके उसके बीच में पंक्ति को जोड़ना गुणेति, दंडादिवारय गुणेती रूपाधिवार्यवहारेती कालाय असाधारण स्थिति के यु दंड में अतिव्याप्ति दंड असाधारण कारण है द्रवि विशेष है उसमें व्याप्ति वारण कारण के लिए कहा गुणे यदि लक्षण बनाएंगे पहले कितना इतना ही मना हेतु तो। ज्ञान से लक्ष्मी हेतुत्तम घट व्यवहार के प्रति भी कारण है दंडी दंडी शब्द कोई आदमी है महात्मा दंड दिया हुआ है तो तुम तो तो क्या बोलेंगे अयम दंडी एतार शब्द व्यवहार के प्रतिकारण क्या है दंड ना हो तो दंडी कैसे बोलो हम दंडी बोलते तो अयम तो दंडी एतार शिवा सर्व व्यवहार के अंतर्गत एक यह भी व्यवहार है अयम दंडी एक के प्रति कारण कौन हो जाएगा दंड उस दंड में अति व्याप्ति करने के लिए इसलिए गुण कहना पड़ा दंड क्या है अयम दंडितकार व्यवहार कारणत्म दंडे भी होती अथ दंडादो अति व्याप्ति वारणा गुण शब्दम देयम कहते हैं कि फिर गड़ पड़ो। है हैं। भी गड़बड़ होगा लक्षण बना दो लक्षण बनाते हैं रूपा निवारण आदि होगा रूप भी कारण होता हुआ कार्यगत गुण के प्रति कारणगत गुण हमेशा कारण होते पट का रूप के प्रति संतु का रूप क्या है कारण कारणत्व तो भी है रूप में हेतुणा कितने लक्षण हम करते हैं तो रूपाधि गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा निवारण करने के लिए सर्व्यवहार फिर सर्वव्यवहार हेतु के आलक्षण में तो कालादि साधारण गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा साधारण कारणों में इसे क्या कहना पड़ा सर्वव्यवहार असाधारण कारण सिद्ध गुण लक्षण यहां पर भी एक और गडबडी फिर भी कालादि जो कहा ना वो उचित नहीं कहा काल तो त्रपयी हो गया सर्वे गुण लक्षण बनाने के बाद में गुण तो, तो है इसे नीम ठीक करो कालाधि वारण है काल को काट करके ईश्वर इच्छा अधिवार ईश्वर इच्छा ईश्वर ज्ञान ईश्वर पैतर की तीन ऐसा गुण है जो कि साधारण का लिखा है तीन है? बुद्धि, साधारण कारण है सर्व्यवहार के प्रति साधारण कारण होता हुआ गुण है यानी है नही तो उसमें अति निवारण करने के लिए क्या शब्द लिया? असाधारण धारण देगा इसलिए काल शब्द को काट करके तुम्हारा पड़ेगा एक नंबर छाव्याद्वाणस व्यवहित अर्थ्वा शब्द रचना अदर्थम बुधा वाक्य रचना ऐसा भी कैन ने से मिलता पंक्तियां ठीक हो गए ना आगे बढ़ तो स्मृति किम लक्षण स्मृति का क्या लक्षण है अब हाँ? नया गुण का लक्षण नहीं आ रहा ये स्मृति को ही गुण नहीं है ज्ञान का ही से लेकर बत्ती ले बत्तीस से लेकर के संख्या बत्तीस में आपने देखा था ज्ञान का लक्षण था छियानबे तक बत्तीस से छियानवे तक, तक ज्ञान की चर्चा उसके बाद की जो पैतृ संस्था शेष गुणों के विचार बाल में ज्ञान रूप गुण का विचार विशाल विचार ज्ञान का सामान्य लक्षण आपने बना दिया सर्व्यवहार हेतु सर्व्यवहार असाधारण कारण सभी गुणम ज्ञान साधि क्या है अनुभव क्या है कितने प्रकार के है? ऐसे करके ज्ञान कई विस्तार है प्रत्यक्ष क्या है अनुमान क्या है और उपमिति शब्द सदेदार प्रमाणों का विचार सर्व्यवहार असाधारण कारण सती वा, वहारण सृद्ल वे सूण स्मृते स्मृति का कारण क्या होगा स्मृति का लक्षण क्या होगा स्मृति का किम लक्षण संस्कार मातृजन्यम ज्ञानम स्मृति संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति संस्कार क्यों कहना पड़ता है प्रतिविद्या ज्ञान भी होता है जिसकी यहां अभी बोल नहीं रहे हैं मात्र शब्द वास्तव में उसी का आंसर देना पड़ता है ज्ञान में संस्कार भी कारण है इंद्रिया सनिका सोयम देवदत्ता व्यवहार होता है वो यह घोड़ा है वो यह देवदत्त है क्या है स्मृति आयम अंश में दोनों का मिक्सर कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान वो केवल संसार मात्र भी नहीं है केवल इंद्रिय मात्र जंगी भी नहीं है इंद्री मा त्रजन्य होता तो प्रत्यक्ष संस्कार मात्र तो इन दोनों का मिक्स दोनों का जो हुआ प्रति का लक्षण है ज्ञान प्रतिविद्यान तत्ता और ईदंता वह और यहाँ इन दोनों अंश का अवगाहन बोध कराने वाला ज्ञान का नाम प्रतिविद्यान तत्ता अवगाही ज्ञानम प्रतिविद्या संस्कार स्मृति संस्कार मात्र, मात्र जो ज्ञान है उसका नाम स्मृति है थोड़ा पहले प्रकृति देख लीजिएगा संस्कार ध्वंस यदि व्यापति वार नहीं ज्ञान में संस्कार मात्र जन्य और संस्कार ध्वंस भी है संस्कार मात्र जन्य संस्कार ध्वंस भी है संस्कार का ध्वंस के प्रति स्वयं संस्कार कारण भी है या नहीं अब जैसे घड़ा घट का ध्वंस हुआ इसलिए घट के भी कारण है घटना तो होता तो घट का ध्वंस कैसे इसलिए घट भी घट ध्वंस के प्रति यथा कारण है संस्कार भी संस्कार ध्वंस के प्रति एक संस्कार को दूसरे संस्कार से नष्ट करते हैं ऐसा भी है। और एक संस्कार को उसी से ही नष्ट भी किया जा सकता है दूसरा संस्कार को लाए बिना ही नष्ट हो किसी संस्कार विशेषता तीव्र उपभोक्त कर रहे तो संस्कार लिए हमारे गुरे लोग सुनाते थे बहुत सुंदर कहानी, एक बार एक महात्मा का संस्कार में में तो रोटी खाना पड़ता था पंजाब नक्षत्र का रोटी खाना पड़ता था कहा भंडार कभी कभार हो गंगा पार में स्वर्ग आश्रम में कोई से पंजाब से आ जाए तो भी नहीं जाता, और और उसके अंदर और में में, बैठे दिमाग दिमाग तो परेशा। मेरे को था तो परेशान, खराब उसने किसी के द्वारा आए जाने वाला और पकड़ी शांति और इतना पैसा चले और खाए पच्चीस महात्मा का अंदर करना ऐसे हूँ पहली बार तो गुरु ने पूरी सेवा बताया है भागे भागे आया बिचरा चल तो पैमा उनके दर्द लागवा करके हर द्वार से ले गया इसलिए झोंक के सब पुर्णी पुर्णी सामने तैयारी हो गई फसल बनाया तो कुछ रिजल्ट ठीक खिलाना जी थोड़ी को कुछ नहीं जल्द फिर बनाओ खबर समझाओ बनने के महात्मा है कुछ नहीं हो तेरे क्या हो रहा है तो तुम जाओ यहाँ भगत को आदेश दिया जाओ तो और के अंदर ठीक होने है जाओना तुम जितना खाना चाहिए मेरा ध्यान भजन सब तीन महीने से खिल कर रखा है अब तेरे को तेरे को खाना पड़ता है कितना परेशान ये भी खाना ही पड़ा उल्टी हो गई उसी में उल्टी भी पड़ करने तो लगे खा। खाना पड़ेगा करते करते कितने बार रोटी हो गए रोज नहीं आ गए तो खीर खा खोने मन नहीं मुझे मन के मारे खीर का नाम भी रखो बर्तन फां भजन बैठे मन को पहले पूछे तो ये या। मन के भैया नाम नहीं रखो का नाम बदलो कोई चीज नहीं चाहे तो राम राम कर तो राम राम कर। तो तुर तुर तुर तुर के संस्कार को तो खीर से मारा और कोई तरीका तो नहीं तो मानकर भी मन कर तो संस्कार खुद संस्कार ही संस्कार की निवारण करने के लिए ज्ञानम क्या जरूरी है संस्कार मात्र जन्म कह दोगे ज्ञान शब्द नहीं दोगे तो संस्कार ध्वंस में अति इसीलिए ज्ञानम शब्द आवश्यक और कहेंगे ज्ञान स्मृति इधर लक्षण कर दो संस्कार मात्र जन्म पूरे को नहीं नहीं है, नहीं है संसार की वासना को संसार के संस्कार को शास्त्र की वासन और शास्त्र के संस्कार से पहले काट देता है और शास्त्र की वासना शास्त्रीय संस्कार को महावाक्यम के संस्कार और वासना से काट देता है पर महावाक्यम के संस्कार से ये जानते अनुभूत संस्कार को संस्कार से नाश्त कर ही संस्कार की वासना संस्कार का संस्कार जो है कैसे नष्ट होगा तो भोग करने समझ से नष्ट होने वाला नहीं जागो तो कामक कामान भोगे न शांत कल्प कोटि शक्तिर दे करोड़ों कोटि कल्प भी आप भोग लो शांत होने वाला नहीं एक ही रास्ते तो पर शांत वासना स्वास्थ्य साध्य पर, पर सबसे बड़ा प्रवचना मावा का भी का का है मैं सबसे बड़ा संस्कार तो बड़ा ब्रह्म सर्वम ब्रह्म बुद्धि बनेगा अहम तो ब्रह्मा आम एव ब्रह्म खतरनाक था बार बार कहा करता हूं आम एवं ब्रह्म के आसुरी वेदांत राक्षसी वेदांत मैं ही ब्रह्मण में था मैं ही एकमात्र सब कुछ हूँ वेदांत जानता था लेकिन आम नहीं ब्रह्म का गड़बड़ हो गया होना तो चाहिए अहम ब्रह्म ही आगे होना तो यही होता है वेदांत में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये समझते, हम ब्रह्मा, अन्य सर्वे मूर्खा। सारे विद्वानों का एक की हाल इसी स्टैंडर्ड में सब रुक जाते हैं। यहाँ पे फिर के वेदांत वहां करके फल तो ब्रह्म तो तो सेवा करने। तुम ब्रह्म नहीं। ब्रह्म तो दूर की बात आगे भी ब्रह्मेला कितना वेदांत जानता हूँ मतलब क्या सुर वेदांत आ जाता इसको काटने के लिए इसलिए आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्य अनुभूति के बिना ये वेदांत वेदांत, वेदांत, नहीं जब सुन रहे रहे जो पढ़ रहे हैं में आपको देगा आसुरी वेदांत ही देगा और कुछ नहीं देगा यदि इसका निशन निखर हो गए तो आसुरी वेदांत कौन जाएगा एक बढ़िया ब्रह्मासुर बन जा आप कहते ब्रह्मा से बहुत चलिए तो अनुभव में अति व्यापति वारण आया संस्कार जन्यम भी कहना जरूरी है केवल ज्ञान ज्ञान तो क्या होगा अनुभव में ज्ञान अनुभव भी तो ज्ञान है ना स्मृति और अनुभव दोनों ज्ञान है केवल ज्ञान रक्षण करूंगा तो अनुभव में अति हो जाएगा उसमें क्या वारण करेंगे संस्कार जन्यम प्रतिविद्या में अति व्याण करने तथा प्रतिविद्याम अति व्याणाया संस्कार मात्र जन रक्षित न्याय भोजनी में आ जाइए संस्कार मात्र का मतलब वहां भी जहा जहाँ मात्र होता है थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ता है अक्षर मातृग्रहण पद मात्र ग्रहण तो तो स्पर्श जहाँ मात्र आता है वहां पर तथि जरा अग्राह्य कहना पड़ाना चक्षा बनाना पड़ो न्यायिक बहिरेन्द्रिय अजन्य विशिष्ट वर् नहीं देखो बहिरीन्द्रिय अजन्य विशिष्ट संस्कार जन्य विशिष्ट ज्ञान तम स्मृत ये स्मृति का बहिंद्रिय अचन्यत्व विशिष्ट अचन्य विशिष्ट बहिरेन्द्र न्यायरी पहला पंक्ति न्याय बोधरी पहला पंक्ति आ क्या आगे चकार है अन्यत्व हो गया ना सीधा और चकार देख दो अजन्यत्व तो बनाओ बहिन्द्रिय जन्य विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञान स्मृति नक्ष बहिन्द्रिय से जन्य न हो संस्कार से जन्य हो ऐसे ज्ञान का नाम करीब बहिंद्र जन्य हो जाए तो प्रत्यक्ष बहिन्द्र से भी जन्य हो संस्कार से भी जन दोनों से जन्य हो जाए तो प्रत्येक ना क्योंकि ज्ञान जो हो रहा है वो बहिर जन्य है तत्ता ज्ञान जो हो रहा है वो संस्कार जन्य है तो इंद्रिय और संस्कार दोनों से जन्य होगा तो हो जाएगा। क्यों प्रतिगल बहिरन्द्र जन्य है तो प्रत्यक्ष हो गया केवल संस्कार जन्य है तो इसलिए बहिरेन्द्रिय अजन्य कहना पड़ता प्रति में आप निवारण करने के लिए बहिर इंद्रिय विशिष्ट संस्कार से जन्यत्व जो ज्ञान शेष है उसका नाम ठीक हो क्या हुआ? क्या होन्यत्व का है क्योंकि तो जन्य कौन हो जाएगा जो बैर से जन्य हो संस्कार से भी जन्य हो दोनों से जन्य हो तो प्रतिज्ञा हो जाएगी नहीं, नहीं। और बहरद्र तो अजन्य हो किंतु संस्कार से जन्या हो हो जाएगा स्मृति केवल बहरेंद्र जन्य नहीं हो तो प्रत्यक्ष होता इसलिए यह विशेषण देना पड़ रहा है वहरेंद्र से आजन्य होता हुआ जो संस्कार से चिन्हित ज्ञान है उस ज्ञान पर हम क्या कहेंगे स्मृति स्म्र्दी। अब स्मृति का लक्षण संस्कार चिन्हित विशेषण अनुपाद, अनुपादक स्वयं अपना घटा रहे ज्ञान आपका विशेष उसमें एक विशेषण है संस्कार जन्यत्व दूसरा विशेषण है बहिंद्री अच्न दोनों कहा बैठ रहे हैं ज्ञान ज्ञान में तो विशेषण हम दे रहे हैं ज्ञान है विशेष उसमें दो है चलाव कौन है संस्कार जन्यत्व और ये जो है बहिन्द्रिया अच्छा ये दोनों ज्ञान में आपने लिया था ना रूप रहित स्पर्शवत्तम वायु और लक्षण वायु में दो चीज था एक तो स्पर्श और दूसरा वो भाव अब क्या कहा जाता है इसको इससे विशिष्ट करके सामना भीण संबंध बोलना पड़ता है इसको एक अभिकरण में रहने वाला दो वस्तुओं को परस्पर विश्लेषण विशेष भिश्च भाव करना है तो अधिकरण संबंध होता है। पर संबंध संबंधित विशिष्ट संस्कार कर रहे ये विशेषण ना हो तो क्या होता डॉट डॉटर जगह मिल जाएगा ना संकेत कर दिया समझाने दीर्घ कर, दीर कर दिया याग याग तुण तुण ना दीर्घ कर दिया अचन हाँ ज्ञान आएगा स्मृति में तादृश ज्ञान विशिष्ट पसवन स्मृति विशिष्ट ज्ञान देखिए ज्ञानम नहीं गए ज्ञान गहना पड़े ज्ञानत्व स्मृति में आएगी लक्षण लक्षण में घटना चाहिए हमेशा तो गुणत्वत्वम कहते नहीं बार बार सुनाओ रहा हूँ गुणत्व मनुष्य मनुष्य में उसी पर गुण उस लक्षण लक्ष्य में घटेगा पर्यावरण शब्दों के छोड़ना नहीं है ना ज्ञानम स्मृति नहीं ज्ञान स्मृति लक्षणम भाषा बोलने तरीका? अब पहले है। ुभव अतिव्याण विशेषण संस्कार विशेषण नहीं लेंगे प्रत्यक्ष बहिरीद्री आजन्य विशिष्ट संस्कार संस्कार्य विशिट ज्ञानत्म लक्षण तो संस्कार जनित ना दो बहर इंद्रिय अजन्य विशिष्ट ज्ञानत्म कितना लक्षण करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव में चला जाएगा कैसे जाएगा बहिर इंद्रिय है तो प्रत्यक्ष अनुभव में जाएगा मानस प्रत्यक्ष लेना प्रत्यक्ष अनुभव किसको लेना मानस प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष में कैसा है बहर से जनि नहीं बहर इंद्र से जनि नहीं है ज्ञान तो है इसलिए मानस प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण उपादान विशेषण दिया, दिया और मानस नहीं होता। मानस जितना भी है सुख का संस्कार से सुख का ये मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा आपको तो जो है ठंडा ठंडा कुछ पिए तो उसे सुख अनुभव होगा वस्तु से सुख का अनुभव होता है विषय से सुख का अनुभव होता है संस्कार से सुबह का अनुभव ऐसा भी होता है उसको अलग ढंग का माना पड़ेगा मानस सुख का स्मृति अनुभव नहीं कर सकते मनोरंज्ञान है वो वो संस्कार नहीं है वो तो संस्कार से नहीं आपका नया कल्पना नई कल्पना जैसा आप गए उधर वो इतना बढ़िया ये जीवन मेरे को मिलता तो मैं इस मकान बना दिया होता ऐसे-ऐसे बना बना देता। बना बना इतने कमरा अभी अभी तो है, और पहले वा बना वा था भी नहीं, बनाए जा रहे हैं बल्कि मन ही मन उसको मनोराज मनोराज्य में संस्कार कोई कारण नहीं है तो जरूरी मां नहीं कल्पना करे बैठे बैठे उसे संस्कार पढ़ रहे हैं संस्कार से पैदा नहीं हुए संस्कार से चलने की बात हो रही है की बात नहीं है संस्कार से जो पैदा हुए वो स्मृति मनोराज्य से संस्कार पैदा हो रहे है वो क्या वो, वो संस्कार से स्मृति होती रहेगी मैंने ऐसे कल्पना किया था स्मृति होती रहेगी स्मृति चप्पी होगी वो संस्कार से चलनी जन किसी कर रहे? आप सबको सुख कर रहे हैं क्या संस्कार से यदि संस्कार से ही आप आपको अनुभव हो जाए आपको निद्रा का संस्कार है ना उससे निद्रा का सुख अनुभव कर पूर्व हो सोते होते एक बार सो जाओ फिर जिंदगी सोने की जरूरत यदि संस्कार से ही मान सुख मिल जाए हमको हमेशा मानस प्रत्यक्ष हो जाए सुख का निद्रा का सुख कभी मानस प्रत्यक्ष करते रहूंगा नींद करने की जरूरत एक बार लड्डू खा लिया उसकी संस्कार हो गया लड्डू खाने का मानस संस्कार से अपने मानस प्राप्त करते रहो ऐसा नहीं होता इसे सुख दुख इच्छा देश ये सब रोज हमें नई नई चीजों के द्वारा अनुभव होता है अपने संस्कार स्मृति होते हर जगह पर संस्कार कारण कोई कोई मानस प्रत्यक्ष विशेष के लिए हो जाते है कभी कोई मानस प्रत्यक्ष संस्कार पर क्रम कर रहे हैं जैसे पूरा मानस प्रत्यक्ष है तो संस्कार दे मना नहीं लड़के का खराब होने से आपको दुख हुआ ठीक है उस लड़के के खराब होने से दुख हुआ है तो सब कारण कौन हुआ लड़का खराब होना और उसके संस्कार बैठ गए बार बार उसकी स्मृति हो रही है दुख का कारण स्मृति है वहां संस्कार स्मृति को पैदा किया और स्मृति ने दुख को पैदा उस संस्कार ने दुख को पैदा नहीं किया पता नहीं आपकी जिंदगी में कितनी कैसे उल्टी थी संस्कार पड़ी हैं इन 24 घंटा काम कुछ उनका स्मृति हो रहा नहीं तो आदमी कभी सुखी भी नहीं हो सकता कभी दुखी भी नहीं या तो सदा सुखी रहेगा या तो सदा दुखी रहेगा ऐसा होता नहीं संस्कार 24 घंटे जगते नहीं रखते हुए मौका उनको चाहिए कोई ऐसा विषय कोई ऐसा चीज दिखाए गए तो वो संस्कार को जगाने का निमित्त बन निमित्त के बिना संस्कार जागृत नहीं होता तो तो तो जा सकता तो है क्यों नहीं आराम से संस्कार कई विषय ऐसा होता है कि कई ऐसा स्मृति ऐसी होती है जिसका अनुभव इस जन्म हुआ ही नहीं है तो जन्म के अनुभव का स्मृति मानना पड़ता है एक तो कार्यान्वय जन्म लोगों के क्या कहते हैं कार्यान्वय जैसा अनुभव में आ रहा है उसके आधार पर हमें निर्णय लेना ये, ये कल्पना है किसी की। और मनोराज्य तो लगभग विशुद्ध ही नहीं कल्पना का नाम कल्पना ना संस्कार का कोई गुंजाइश नहीं उस कल्पना में मदद करता है संस्कार कहीं आपने मकान देखा था उसके आइडिया क्या यहां भी मकान की कल्पना करेंगे यहाँ मकान कभी तो था ही नहीं था तो अनुभव का है। तो संस्कार को लेकर के हो कुछ लोग मनोरंजन ही कहेंगे वो स्मृति हो रहा है वो स्मृति हो रही है बार बार उसी की स्मृति हो रही है जुगाली हो रहा है उसी दुख का उसी सुख का वो स्मृति ही है बार बार संस्कार आ रहा है बार बार स्मरण हो, शुद्ध नहीं बार बार समृतिया कुछ गिरे कसर डाले ताकि ऐसे संस्कार अब लघु रखना पड़े तो कहाँ वो संस्कार याद आएंगे और संस्कार का अवसर एंड नहीं बोलने से फुर्स नहीं मिल रहा है तो कहां से <laughs> कोई संस्कार नींद आ रही है कहाँ संस्कार जगेंगे निद्रा में भी स्वप्न में भी कोई चलेगा जो है वो सरल तरीका है संस्कार जो संसार का है उसको दूर करना चलिए मिशन उपाध संस्कार ध्वंस अति व्याप्ति विशेष उपादान संस्कार ध्वंस में अति व्याप्ति वारण करेंगे ज्ञान शब्द विशेष है वो संस्कार ध्वंस में अति व्याप्ति वारण करेंगे कारण आगे देखिए ध्वंस के प्रतिध्वं संस्कार प्रति संस्कार भी कारण जन्य सुन संस्कार संस्कार जन्य प्रतिविच्च्चा व्याप्तिरणात्र प्रतिविज्ञा में अति आप करने के लिए मात्र पद्य जिसका का व्याख्या बहिर इंद्रिय किया अजन्य बहिरीन्द्रिय अजन्य विशेष अनुभव लक्ष्य तदिन इस प्रकार स्मृति का विचार पूरा हुआ अनुभव किम लक्षण के भेदा अनुभव का क्या लक्षण है और उसके कितने प्रकार हैं भेद हैं तदिन्न ज्ञान वाह सीधा सीधा करते स्मृति से जो भिन्न है उस ज्ञान का नाम अनुभव एक, एक प्रकार का मनोराज्य भी एक अनुभव सब अनुभव है स्वप्न भी एक अनुभव सारा अनुभव अनुभव अनेकों प्रकार का कहा इसलिए स्मृति से भिन्न जो कुछ भी ज्ञान है जैसा तैसा के पैदा हो रहा हो उस ज्ञान का नाम अनुभव है सद विविधा यथार्थ हो अथार्थ वह दो प्रकार का एक तो बिल्कुल सही सही है और दूसरा भ्रांति है यथार्थ मैने जो जैसा है वैसा सही सही समझ अनुभव करने और जो जैसा वैसा नहीं अनुभव हुआ वो अयथा यथार्थ हो अथार्थ अच्छा न्याय न्यायोधनी में अनुभव लक्ष कर रहे हैं नाम, किसको कहते हैं भाई? वही स्मृति स्मृति तथा जानवे न स्मृति विशिष्ट जो ज्ञान है जिसमें ज्ञानत्व ऐसे वाले का नाम हैं तुपादा स्मृतविव्या लक्षण भी की जी ज्ञान तो स्मृति में भी है वो भी ज्ञान है ना स्मृति भी एक ज्ञान विशेष है इसलिए ज्ञानत्व स्मृति में भी रहेगा इसलिए केवलम लक्षण बनाते ज्ञानत्म अनुभव लक्षणम इतना ही यदि हम करते हैं तो ज्ञानक स्मृति में भी होने के कारण से स्मृति में अति व्याप्ति हो जाएगी विशेष अनुपाधा ने इतने कहो अगर स्मृति लेखन बनाइए ज्ञान को तो निकाल दो विशेष अंश है ज्ञान उसको निकाल दीजिए अनुपाधान कितना बचेगा केवल विशेषा स्मृति विन्नतम इतना ही बचेगा उतने लक्षण करोगे तो क्या होगा घटा दो घटाधवती घट पटम सारा संसार स्मृति से भिन्न स्मृति को छोड़ दो स्मृति से भिन्न सारा संसार जैसे कोई पूछे आपसे भिन्न कौन है मेरे से भिन्न मैं मुझे छोड़ दो बात के संसार पूरा मेरे से भिन्न है या नहीं इसे स्व में स्व का भेद नहीं होता सस्मिन सस्य भेद स्वेत्र सर्वे भेदो अस्थि श्वेत्र सर्वस्विन भेदस्थि स्व से भिन्न सब में स्व का स्मृति से, से भिन्नत्व स्मृति को छोड़ करके बाकी सारा संसार में घट पड़ सभी में जैसे घटारियों में क्या हो जाएगा यदि आप लक्षण बनाते हो स्मृति भिन्न तो लक्षण चला जाएगा घटारियों में वो कुशति व्याप्ति निवारण करने के लिए विशेषण अनुभव विशेषानी आप थोड़ी अपने तरफ से खिचड़ी पका लेना पड़ेगा तब पचेगा आगे का ज्ञान आदमी तो थोड़ा बीमार हो जाता है तो हल्का भोजन देना पड़ता है तब आगे ठोस भोजन खाके पचाता आगे ठोस भोजन खा के पछाना है तो अभी थोड़ा हल्का किसी तरह पका के खाना पड़ेगा अगले पंक्तियों को समझने के लिए ज्ञान के स्वरूप को समझना पड़ेगा ज्ञान क्या चीज ज्ञान में क्या क्या होता है उसको समझेंगे नहीं तो आगे की पंक्तियां नहीं समझ में आएंगी फिर तो आगे पढ़ना मुश्किल हो जाए जैसे कोई ज्ञान मान लो आपके पास अयम घटहा इतना ही एक ज्ञान छोटा सा ज्ञान एक छोटा सा ज्ञान आपके पास है अयम घट यह घट है इस ज्ञान में आपके दृष्टिकोण बताइए क्या है क्या है अयंघटक ज्ञान में क्या है पूछ रहा हूं अयंगटक ज्ञान कैसा है नहीं पूछ रहा उसमें क्या क्या माल चाल है भरा पड़ा ये बताओ मेरे घट है और आकार ज्ञान में नहीं है आकार घट में आकार तो घट में है ज्ञान में नहीं ज्ञान में घट है ये तो ठीक है और क्या ज्ञान में ये शब्द में बोला नहीं हो अभी बोला एम घट घटम अहम अनुभवानी बोलोगी तो मैं भी घुस गया उसमें अब वो नहीं बोल ही बोल रहे और घट क्या है विषय ज्ञान क्या हुआ विषय ज्ञान क्या विषयी जब ज्ञान विषयी है तो उसमें क्या रहेगी विषयता है ना ज्ञान विषयी होने के कारण से उसमें रहेगी विषयता और वह विषयिता ज्ञान में रहने वाली विषयिता वह तो का विषय को हमें विस्तृत बढ़िया ढंग से समझाई है कैसे समझा ज्ञान है ज्ञान में रहेगी विषयिता क्योंकि ज्ञान क्या है ज्ञान एक विषय ही होता है ज्ञान एक विषयी होता है कोई ना कोई विषय लेकर हुआ है इसलिए उसका नाम विषयी कहा जाएगा जिसलिए ज्ञान विषय ई है अतएव उस ज्ञान में विषयता रहेगी एक सामान्य धर्म और वह विषयता ज्ञान का विषय को हमें सही सही ढंग से विस्तार रूप समझाने के लिए अपने आप को तीन भागों में विभक्त कर लेती है एक का नाम संसर्गता दूसरे का नाम सकारता तीसरे का नाम विशेष्यता अतव घट हुआ विशेष्य तो घट में रहेगी विशेष्यता जो विषय है वही उस ज्ञान का विशेष हो जाता है जो विषय होता है वो ज्ञान का विशेष होता है और यहाँ ज्ञान का कौन सा विषय का ज्ञान हो रहा है हमको घट घट विषय का ज्ञान हुआ है इस ज्ञान को हम क्या कहेंगे घट विषय का ज्ञान घट है विषय जिसमें ऐसा ज्ञान होने ज्ञान का नाम घट विषय का ज्ञान उस ज्ञान में घट विषय होने के नाते ज्ञान का विशेष्य घट हुआ आते उस घट में रहेगी विशेषता और घट में रहने वाली जो धर्म है घटत्व ये हो गया प्रकार उस ज्ञान की विषयता का प्रकार अतिव घटत्व में रहेगी प्रकारता और घटक और घट का जो संबंध है वह है यहाँ वर्तमान में क्या है समवाय संबंध कि जाति और जाति मान का बीच में समवाय संबंध होता है और संबंध में इस प्रकार से ज्ञान में रहने वाली विषयता हमें ज्ञान का विषय को समझाने के लिए अपने आप तीन रूप में विभक्त कर लेती है एक विषयता का एक रूप का नाम विशेषता विषयता विषयता का दूसरे रूप का नाम प्रकारता विषयता का तीसरे रूप का नाम संसर्गता हमेशा जो ज्ञान का विषय होता है वह विशेष होता है ज्ञान में अतव घट में रहेगी विशेषता और घट की जो जाति है ये विशेषता के अंदर भेद को पैदा कर रहा है वह घटक जाति में प्रकार उसे प्रकार कहेंगे प्रकार का लक्षण मैं पहले भी एक बार बताया चुका हूँ सामान्य से भेद को विशेषो भेद विशेषो विशेषता सामान्य जो भी होगा उसको भेद करके विशेषता को जो पैदा करे उसी का नाम प्रकार होता है घट एक सामान्य पदार्थ हो गया एक द्रव्य है अन्य द्रव्यों से उस घट रूपी द्रव्य को भेद करने वाला कौन है घटक रूपा धर्म है यानी जैसा घट विशेष पट भी विशेष है मठ भी विशेष है उन सकल विशेषो में विशेषता रहेगी उन विशेषताओं में परस्पर भेद कैसा पैदा होगा उसमें रहने वाला धर्म से उस धर्म का नाम घटत वर्तमान में और वह घटित रहेगी प्रकार यहाँ संबंध है संवाय, क्योंकि तो जाति और जाति मान के बीच में समवाय होता है संबंध अंतर पड़ेगा ऐसा भी हो जाता है बताओ घटवद भूतणम एक ज्ञान हुआ किसी को यहां विशेष हो जाएगा भूतल प्रकार हो गया घट और संबंध हो गया संयोग इस ज्ञान में इसमें घटवद भूतणम ज्ञान जैसा ज्ञान उसी के आधार पर ये चीजें बदलती जाती हैं ये तीनों रहेगा हर एक ज्ञान में संसदता प्रकारता विशेषता ये बढ़ सकते हैं इसको भी हम और बढ़ा सकते हैं टुकड़ों में इस ज्ञान के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है घट ज्ञान की भी ना घट व भूतड़ ज्ञान नहीं होता भूतल का भी ज्ञान है मुझे घट का भी ज्ञान है मुझे घट और भूतल के संबंध का भी है मुझे इस एक ज्ञान के अंदर तीन ज्ञान छिपा हुआ लूंगा और विस्तार कर सकता हूं इसको ये ना विस्तार में छाएंगे नहीं क्योंकि पहले इतनी ही समझो इतना बोलना आ जाए तब फिर उसका समझाऊंगा कैसा बोला जाता है समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गता निरूपित है ठीक ये चीज और घटत्वि घटताविन्न घटत्तावच्छिन्न घटत्व निष्ठ प्रकारता से निरूपित है और घटनिष्ठ विशेषताशाली घटनिष्ट विशेषता निरूपित विषयताशाली ज्ञान विषयिताशाली विषयिता वाली है ऐसे स्वभाव वाली बुध्ये तो वाली ज्ञान के तो तो संवायसविन्न संसर्गता घटताविन्न प्रकारताट निष्ठ विशेषता शाली ज्ञानमती य घट ज्ञान कैसा ज्ञान है समवाय सम्बन्ध आवच्छिन्न से निरूपित है घटकतावच्छिन्न प्रकारता से निरूपित है घटनिष्ठ विशिष्यता से निरूपित है ऐसी है विषयिता जिसता विषयिता शाली ज्ञान उस ज्ञान को कदम अयट ज्ञान एक छोटा सा ज्ञान का इतना पुस्तान ये प्रकार तथा विशेषता को समझाने के लिए तो बोल रहा हूं क्योंकि आगे लक्षण पूरा प्रकार तथा विशेषता को लेकर के तत्व की तत्प्रकार को अनुभव यथा प्रकार और विशेष को जाने के बिना अगले लक्षण को नहीं समझा सकते इसलिए मैं प्रकार विशेष को समझाने के लिए जब चला तो मैंने चलो पूरा ही समझाया तो संसर्ग समझा और घटोदूतल ज्ञान को कैसे बोलोगे संयोग संबंध आवच्छ संसर्गता निरूपित संयोगता संसर्गता इन दोनों से होता ये होता संयोग संसर्गता से निपित घटाव चिन्ह प्रकार से निरूपित ये विषयता और भूतल या भूतलता या भूतलावचिन नहीं कहेंगे भूतलता विशेष्यता निरूपित विषयताशाली ज्ञान इन दो जगहों में निरूपित आएगा उस एक जगह पर निष्ठ आएगा विशेष बोध सेवा ध्यान रखवाय तो संबंधावचन संसगता निरुपित प्रकारताशाल ज्ञान वर्ग नहीं गा भूतण निष्ठ विशेषता भूतल निष्ट का निरित रुराग बाधन भूतणनिष्ठ विशेषताशाल अये